ओम सहना बहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस् ओम शांति ही, शांति हा जी रविशंकर जी हाँ जी पूछिए आठवां सूत्र हाँ जी द्रव्य गुण कर्म और सकता जी इसका जो अर्थ है सत्ता में समान रूप से विद्यमान जी समान रूप से जो जो विद्यमान होता है वो, वो उससे भिन्न होता है नहीं ये अर्थापत्ति मत निकालिएगा ये का, ये कहना या? चाह रहे हैं द्रव्य में भी वही है ठीक है गुण में भी वही है और कर्म में भी वही है ठीक है ना इन तीनों में एक ही विद्यमान है इसलिए वो ये तीनों नहीं हो सकता ना द्रव्य हो सकता है ना गुण हो सकता है ना कर्म हो सकता है इन तीनों से भिन्न होना चाहिए हाँ समान रूप से विद्यमान होने से ये हेतु हाँ आप ऐसा मान लीजिए हाँ जो जो समान रूप से विद्यमान होता है हाँ ठीक है जैसे छह पदार्थ होता है तो जी और छह जो जो पदार्थ पदार्थ पदार्थ पदार्थ उसमें उसमें सभी में समान उसे तत्व तत्व है, है, है। तो, जो उसमें समान उसे तो है, इस तो से भिन्न ना, वो वो उसकी चर्चा पहले हो चुकी है ना देखिए यहाँ पर पदार्थ तत्व को लेकर के आप इसमें नहीं देख सकते क्योंकि मुख्य रूप से वास्तव में पदार्थ तो ये तीन ही है द्रव्य गुण और कर्ण और वो द्रव्य में आ, मुख्य रूप से यूँ देखेंगे तो द्रव्य ही एक है बाकी सब इन्हीं के अंतर्गत रहने वाले ठीक है ना तो द्रव्य में गुण भी रहता है इसलिए उसको अलग माना है द्रव्य में कर्म भी रहता है इसलिए उसको अलग माना है ऐसे ही द्रव्य में सत्ता भी रहती है इसलिए उसको अलग माना है द्रव्य में सामान्य और विशेष सत्ता का मतलब यही है सामान्य रूप में भी द्रव्य को सामान्य रूप से भी कहते हैं और विशेष रूप से भी कहते हैं तो जिसको विशेष कह रहे वो द्रव्य से अलग होना चाहिए विशेषता और जिसको सामान्य कह रहे हैं वो द्रव्य से अलग होना चाहिए क्योंकि वो उसी में रह रहा है तो वो अलग चीज है जैसे गुण उसमें रह रहा है वो अलग है ऐसे सामान्य भी उसमें रह रहा है वो इसलिए अलग है और छह पदार्थ कहेंगे तो आप सामान्य भी एक पदार्थ हो गए फिर उस पदार्थ में फिर कोई सामान्य नहीं रहता इसलिए उसने कहा सामान्य विशेष का प्रयोग सामान्य में और विशेष में नहीं होता जी सामान्य और विशेष का ना को से तो भिन्न मानना चाहिए कौन सा सूत्र हाँ जी हाँ जीतु तो बन रहा तो है आपको व्याप्ति में क्या दिक्कत आ रही है, है, है। कहाँ पर प्राप्त हो रहा है मैं वही तो कह रहा हूं पदार्थ में व्यविचार इसलिए नहीं हो सकता है वहां पर यह स्पष्ट किया कि सामान्य में कोई सामान्य नहीं रहता सामान्य का मतलब ये है जो एक जैसा दिख रहा है और उस सामान्य में फिर कोई और एक सामान्य नहीं ला सकते ठीक तो है बस वो ठीक है तो फिर उसमें व्यविचार को व्यविचार को तब प्राप्त होगा जब उसमें प्राप्त हो रहा हो उसमें प्राप्ति नहीं है तो पदार्थ तो का नहीं पदार्थत्व पदार्थ तो कहा है वो केवल द्रव्य से अलग है इसलिए उसको सामान्य को पदार्थ कहा है लेकिन उस रूप में पदार्थ तत्व उसके अंदर नहीं है क्योंकि वो सामान्य है इसलिए उसके अंदर पदार्थ तत्व होता ही नहीं सामान्य में सामान्यत्व नहीं होता है विशेष में विशेषत्व नहीं होता है इस बात को पहले समझ लो तो सामान्य तो सामान्य उसमें सामान्यत्व क्या होता है विशेष तो विशेष है उसमें विशेषत्व क्या होता है द्रव्य में <N appeared in Ủरे> नहीं है है। द्रव्य में द्रव्य नहीं रहता। द्रव्य में द्रव्यत्व है पदार्थत्व नहीं है उसमें ये तो मैं कहना चाह रहा हूं द्रव्य, द्रव्य में है। द्रव्य। हाँ। इसी को द्रव्यत्व कहते उसको फिर पदार्थत्व कहकर के अलग मत बनाइए यही तो समझा पदार्थ तत्व कहेंगे तो आप इस पदार्थ को सामान्य में भी दिखाना चाहेंगे ना इसलिए मैं नहीं मान हूं मैं तो द्रव्यो में द्रव्यत्व है सामान्य में में में विशेष नहीं तो तो फिर तो पर्यायवाची हो गया द्रव्य का हो उसको पदार्थ का हो एक पर्याय वाची हो गया मतलब तो ये, ये तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं मैं नहीं मानना चाह रहा ऐसा नहीं जब सामान्य में सामान्य होता ही नहीं आप जबरदस्त इसमें क्यों बिठाना चाह रहे हैं मैं ये मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ तो द्रव्य में द्रव्यत्व है गुण में गुणत्व है तो कर्म में कर्मत्व है इसलिए नहीं मानेंगे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ पर्याय वाची शब्दों में पदार्थत्व तो, मतलब पर्याय वाची शब्दों में नहीं होता है तो तो हाँ जी गुण का शब्द देखिये इस तरह का मत देखिएगा हब इस तरह का देखेंगे तो नहीं होगा यहाँ पदार्थ का मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इनको पदार्थ के रूप में कहा और फिर वहां पर द्रव्यों में द्रव्यत्व है गुणों में गुणत्व है कर्मों में कर्मत्व बस ये तीन ही है उस रूप में फिर वहां पर उसको अलग पदार्थ करके उसमें पदार्थत्व रहता ऐसा मत कहिए क्योंकि उसमें रह ही नहीं सकता तो उसमें क्यों जबरदस्ती बिठाना चाह रहे हैं आप स्वीकार करना पड़ेगा ना भी आठवा स्वीकार करना पड़ेगा प्रश्न यह है कि समान रूप से ऐसी होने से आ, वो भिन्न यह जरा समान रूप के मतलब है उसमें भी है इसमें है ठीक है ना ऐसा है कि मेरे में ये वस्त्र है इसलिए ये वस्त्र मेरे से भिन्न है ये कहना चाह रहे हैं ऐसे ही ही समा, सामान्य में कोई चीज हो तो बता दो वहाँ पर लागू हो सकता है स्वीकार किया हाँ जी सभी द्रव्यो में द्रव्य रूप से हाँ जी वो सभी द्रव्यों में समान रूप से है हाँ? तो समान रूप समान रूप से विद्यमान होने से उसमें ठीक है हाँ जी हाँ द्रव्यो में द्रव्य द्रव्य से भिन्न है द्रव्यो में द्रव्यत्व है इसलिए वो द्रव्यत्व द्रव्य से भिन्न है जैसे द्रव्य में गुण है इसलिए गुण द्रव्य से भिन्न है द्रव्यत्व के बिना द्रव्य कैसे कहा जा सकता है क्या द्रव्य बिना कैसे कहा जाएगा ठीक है इसलिए तो हम मान रहे हैं ना द्रव्यत्व उसके अंदर ही रहता है हम हम ये थोड़े कह रहे हैं उससे अलग रहता है हम ये नहीं कहना चाह रहे ये आपका प्रश्न तब आएगा जब द्रव्यत्व द्रव्य से अलग कहीं रहता हो तब द्रव्य के बिना द्रव्यत्व कैसे रहेगा ये प्रश्न आएगा हम ये मान ही नहीं रहे कि वो अलग नहीं रहता वो द्रव्य में ही रहता है अलग होता का मतलब है उसका अलग हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी हाँ जी द्रव्य द्रव्य द्रव्य से तो होता है कहते हुए जो शब्द हम कहा जा रहा नही आप फिर आप वैशेषिक की बाशा नहीं कर रहे हैं आप तो सांख्यिकी भाषा में चले गए वहाँ तो वहाँ तो द्रव्यत्व और गुणत्व सब कुछ एक ही चीज है वहाँ की वहाँ की चर्चा मत करो यहां पर तो हमको ये समझना है कि द्रव्य ये भी द्रव्य ये भी द्रव्य ये द्रवी इन सभी में समानता है ये समानता जो बता रहे हैं ना तो वो समानता इनसे अलग हो रही है इसलिए इसको अलग माना है ये समझने के लिए और ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं मानेंगे तो आप व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे सब समान है ये नहीं बोलेंगे बस यही बोलेंगे ये भी द्रव्य ये भी द्रव्य ये भी द्रव्य ये समानता शब्द ही नहीं आपके पास में न वस्तु है मतलब न पदार्थ ऐसे समानता मतलब आप कैसे हैं जी भाई मैं ऐसे ही हूं बस नहीं मैं काला नहीं हूं मैं ऐसे ही हूं ये बोलना ये काला क्या चीज है भाई मैं काला हूं आप कैसे हैं जी मैं गोरा हूं ये गोरा क्या चीज है उसकी एक विशेषता तो उसका एक नाम रख दिया गुण ठीक है ना अगर ये अलग नहीं करोगे काले को गोरे को तो आप इसको सामने वाले व्यक्ति को समझेंगे नहीं आप कैसे है जी बस मैं ऐसे ही हूं ऐसे क्या होता है समझ नहीं पाएंगे लोगों को समझ नहीं पाएंगे उस आदमी को बुलाओ कैसे आदमी को या कैसे नहीं बोलो बस आदमी आदमी को ले आओ अब किसको लाएगा उसमें यह बताना पड़ेगा उसकी कोई विशेषता बतानी पड़ेगी इसका मतलब है उसमें एक विशेषता को हम आरोपित कर रहे हैं उसके अंदर ठीक है तो उसको अलग करें यानी उस व्यक्ति में एक विशेषता को लगा रहे और उस विशेषता को अलग कर रहे हैं उस व्यक्ति से अब उस विशेषता के कारण से उस व्यक्ति को हम बुलाते हैं तब व्यवहार होता है ठीक है चलिए हाँ नहीं, नहीं आपको तब समस्या आएगी जब आप ये बताएंगे कि सामान्य में भी वो लागू होगा वे विचार को प्राप्ति नहीं हो रहा है ठीक है कैसे निकल रहा का मतलब क्या होता है ये तो स्पष्ट ही है द्रव्य गुण कर्मव्यो अर्थांतरम सत्य अर्थां, इनसे अलग है हाँ। तो इसी ये है, तो कैसे है कि समान रूप से विद्यमान समान से समान रूप मत बताइए आप ये कहिए इन तीनों में ये विद्यमान रहता है इनमें रहता है मतलब द्रव्य में भी रहता है गुण में भी रहता है कर्म में भी रहता है इसलिए वो इनसे अलग है अगर इनमें नहीं रहता है तो अलग कोई सिद्धि नहीं होगा अगर यही तीनों हैं तो अलग कोई चीज बता ही नहीं रहे तो अलग कहाँ से आएगा अलग तब होगा ये व्यक्ति हो घर में रहता है इसका मतलब है घर से अलग है घर अलग चीज है और उसमें रहने वाला अलग चीज है ऐसे ही द्रव्य में द्रव्य तू रहता है इसका मतलब है द्रव्य में रहने वाला है तो द्रव्य अलग है उसमें रहने वाला अलग है ऐसा मानना चाहिए क्यूँकी जी सूत्र है सामान्य सामान्य और का सामान्य और का व्यवहार व्यवहार के अभाव होने से सत्ता द्रव्य से भिन्न है भिन्नो में भी, भी तो दिक्कत है। है तो हाँ जी लेकिन जो ये हेतु तो हम निकाल देंगे दे की ऐसा है ये भी हेतु है हेतु एक ही नहीं होगा ना अलग अलग अलग हेतु होते उसमें क्या दिक्कत है अभी जो आपने एक बात बोली मैंने ये नहीं बोला यही हेतु होता है और कोई हेतु नहीं होता है वो भी एक हेतु है उससे भी सिद्ध होगा इससे भी सिद्ध होगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप तो उसी को हेतु मतलब आप तो एक, एक ही हेतु को मानना चाह रहे है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं होता है वो भी हेतु बन जाए मेरा कोई आपत्ति नहीं लेकिन ये भी एक हेतु है तो जी मेरे को ऐसे समझ आया है पांचवें सूत्र में जब हम ये कहेंगे कि द्रव्य गुण कर सबसे ऊपर आ गया पदार्थ उसके नीचे तीन आ गए जी द्रव्य गुण से कैसे भिन्न है उसमें द्रव्य कव तो, है उसमें है ये तीनों सामान्य कैसे है क्यूँकी तीनों में पदार्थ तत्व तो है ऐसे होगा ना फिर द्रव्य तव तो के आगे हमने बना दिया पृथ्वी वाली कभी कल उसमें पृथ्वी है इसमें जलत्व है ऐसे ऐसे करके ऐसे विशेष बनाएंगे और ऐसे सामान्य हुए तो पदार्थ ऊपर लेने में आप क्या है? नहीं पदार्थ से आप क्या ले कहना चाहते हैं? हैं? हैं? पदार्थ पदार्थ तो कहना चाहते चाहते से तीन तो ये का ही करना मेरे कोई दिक्कत है हम तो, तो मेरे को तो उससे कोई समस्या नहीं है तो जो है आप हाँ जो आप कहना चाह रहे हो ना वही मैंने कह दिया था इनको उसमें कोई बात नहीं नहीं क्या चाह रहे थे हाँ जी हाँ तो उसको कोई अब जी बोल रहे थे कि सामान्य विशेष और संभव जिसमें जिसमे पदार्थत्व नहीं मान तो मैंने बोला कि ठीक इसमें नहीं मानेंगे इसमें नहीं मान करके तीनों में मारेंगे तो पदार्थ लेंगे तो पदार्थ नहीं लेंगे बस पदार्थ ही दिक्कत क्या है उस रूप में लेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है नहीं पदार्थ यदि लेते हैं तो ये दोष आएगा की वो भी तो सामान सभी जब तो भी। नहीं। नहीं मान नहीं थी। वो इसलिए मैं नहीं मान रहा था क्यूँकी आपकी दृष्टि से तो है हो गया लेकिन तीसरे खड़ा होकर के आगे पदार्थ तत्व जो बोल रहे हो ये पदार्थ तत्व कोई चीज होती नहीं है अगर पदार्थत्व मानोगे तो सामान्य में भी पदार्थ तत्व कोई प्रश्न होता हाँ पदार्थ मानते तो मैं क्या ये प्रश्न उठ जाएगा यदि पदार्थ तो स्वीकार करेंगे हाँ, कि हाँ, तो हाँ, हाँ जी इसलिए वो ऐसा नहीं मान सकते हाँ। हाँ। इसलिए तो मैंने उसको जी जी जब भोज हो गया मुझे लग रहा है इस पदार्थ अगर यहाँ अगर अभिप्रेत अगर छह जिलों से है तब तो समस्या लेकिन ये हमारी समझ के है ना ये आ, तब तो कोई समझते नहीं तो रूप दे रूप दे रूप दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ जी हाँ जी आगे चलते तो नहीं वो पदार्थ तत्व तो क्या चीज है पदार्थ तत्व सामान्य है ना हाँ सामान्य है तो ठीक है सामान्य में दो विभाग एक सत्ता महासत्ता है और एक अल्पसत्ता है यानी एक पर सामान्य एक अपर सामान्य हाँ। तो इस सत्ता सामान्य। शब्द को ना लेकर के आप सामान्य शब्द बोलो हमें कोई आपत्ति नहीं आप है पदार्थ सूत्र तो में जो बोला था जी इसमें के था नाम साधन मही द्रव्यूत्र जो पदार्थ नाम कहा अर्थात ये छह पदार्थ है ठीक है छे माने तीन में मानेंगे हाँ जी तो इन तीनों के अंदर समान रूप से विद्यमान विद्यमान होता है वो पृथक होता है ठीक है तो पदार्थत्र इन तीनों से पृथक चीज ठीक है मेरा कोई दिक्कत नहीं तीनों से पदार्थत्व अलग चीज क्या है सामान्य उसी को सामान्य कहते हैं उसी को तो सामान्य कहते हैं ना सब में एक जैसा है तो इसलिए तो उसको सामान्य शब्द से बोलते हैं जैसे मनुष्यत्व है सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व है अब ये मनुष्यत्व का नाम तो कुछ देना होगा ना इसलिए उसका नाम दिया सामान्य सामान्य क्यों दिया सब में बराबर है इसलिए सामान्य दिया ऐसा तो अब उसको पदार्थत्व कहो मनुष्यत्व कहो अब गोत्व कहो अश्वत्व कहो अलग बात है वो तो कोई बात ही नहीं सब इन सबको ही सामान्य कहेंगे यही कह रहा था कि वहाँ पर अलग चीज सिद्ध होती है कहाान रूप से विद्यमान <laughs> होने से जो सत्ता है, तो है वही चीज तो है वो सत्ता को आप द्रव्य पदार्थत्व तो कह रहे हो ना मेरा क्या आपत्ति है केवल शब्दांतर ही तो हुआ है ना मेरे कोई आपत्ति नहीं आप मैं आपको उसको मैं सत्ता मान रहा हूँ आप पदार्थत्व मान रहे कोई आपत्ति नहीं उसमें ठीक तो तो तो है हाँ जी आगे बढ़े हम लोग हाँ जी सत्ता को वो सत्ता वाला शब्द अर्थ है वो एग्जिस्टेंस जो आप बोल रहे हो ना वो अलग अर्थ में है एग्जिस्टेंस तो सभी चीजों की है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं दे तो फिर प्रॉब्लम आएगी <laughs> क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए क्योंकि को तो हमने जी हाँ भी तो बहुत कुछ है वो तो तो वो इन्हीं में आएंगे वो सारे आप इसके अलावा बताइए कौन सी ऐसी चीजें जो इनमें नहीं आती है जैसे एक एक ईश्वर आप कहना चाह रहे ना तो आ गए ना द्रव्य में आ गए ईश्वर एक द्रव्य नहीं नहीं <laughs> नहीं देखे नव द्रव्य माने हैं ना पीछे पढ़ के आए ना आप नव द्रव्य उन नव द्रव्य में आत्मा एक पदार्थ है ना तो ठीक है द्रव्य है ना आत्मा आत्मा द्रव्य तो है ही जब आत्मा को द्रव्य माना है तो परमात्मा को द्रव्य मानने में आपको क्या दिक्कत आ रही है अब ये कहना चाहते कि आत्मा तो द्रव्य है लेकिन परमात्मा द्रव्य नहीं है ऐसा थोड़ा कहेंगे नौ द्रव्यो में आत्मा को गिना है नौ में आप सब तो कुछ द्रव्य जितने भी द्रव्य हैं वो नौ में आएंगे इन नौ से अतिरिक्त तो कोई द्रव्य नहीं जी तो मतलब वो जो भी आएंगे इसी के अंतर्गत आएंगे ना हाँ जी वैशेषिक में जो तो नौ द्रव्य बताए हैं दुनिया में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है नौ नौ के अंतर्गत नहीं आती हो जैसे बताइए आप कोई उदाहरण दीजिएगा सांख्य में तो, तो, तो जा ही नहीं रहे हम स्थल जगत में जो हमको दिखाई दे रहा है जो नव नव द्रव्य माने हैं उन नव द्रव्यों के अतिरिक्त तो और कोई द्रव्य है ही नहीं है जो भी इन नव के अंतर्गत आप रूप लाएंगे तो इसी के अंतर्गत आएगा हाँ रूप वाली द्रव्य मतलब रस वाली द्रव्य लाएंगे तो इसी के अंतर्गत आएगा क्या सूक्ष्म इंद्रिया तो तो मतलब हाँ तो, तो वो भी एक द्रव्य है ना उसमें क्या दिक्कत है मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ इसमें पृथ्वी कहा है ठीक है न मकान थोड़ा कहा है तो मकान भी तो उसमें आएगा ना इसमें क्या दिक्कत आ रही है एक बात कह रहा हूँ अब जल कहा है तो जल से बने हुए जितने भी पदार्थ है उसमें आ जाएंगे उसमें कोई बात ही नहीं है अगर पर, पर उससे पहले की जो चीजें हैं, हैं, हाँ जी, जैसे सूक्ष्म इंद्रियां तो वो थोड़ी आप। कौन से सूक्ष्म तो तो हम कहते हैं। हाँ जी तो वो थोड़ी ले सके। वो, वो है ही नहीं है यह यहाँ पर नहीं। नहीं नहीं। वो तो है ही नहीं ना नहीं के मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्थूल जगत में जिन द्रव्यों की यहाँ चर्चा की है उसके पीछे आप जा ही नहीं सकते जी वैसे, तो जी बहुत नहीं।, नहीं नहीं नहीं उसको यहाँ ग्रहण किया है ना क्योंकि उसका काम पड़ता है इसलिए उसको ग्रहण किया है इसमें कोई बात ही नहीं है हाँ जी हाँ वो तो खैर वो तो है ही है तो वो, वो सब आ, आ जाएंगे उसमें में तो हाँ सभी द, मतलब ये कोई द्रव्य ऐसा बचता नहीं है जो उसके अंतर्गत नहीं आता हो। वहां तो केवल द्रव्यों में यहाँ जो नव द्रव्य गिना है ना उन नव द्रव्यो के अंतर्गत सारे द्रव्य समावेशित है मन में अब सारे द्रव्यो को ले लेंगे चाहे ज्ञानियां लो चाहे महातत्व लो चाहे अहंकार लो दे दे दे दे। क्या मतलब मन में, ले लेंगे। मन में का मतलब ये है कि जब इन्होंने बताया ना द्रव्य का लक्षण दिया है ना द्रव्य का लक्षण द्रव्य ऐसा होता है तो उस लक्षण में जो भी गठित तो होता है वो द्रव्य है वो उसकी मना हैं। <सथाप्याथ> ले, ले, ले, ले।, ले लेंगे का मतलब है उस द्रव्य के अंतर्गत जैसे एक द्रव्य है वैसे वो द्रव्य है। मैं उसके अंतर्गत का मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसके अंदर रहने वाला है ये इसका विपरीत नहीं है जैसे आत्मा के अंतर्गत परमात्मा आता है इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं आत्मा परमात्मा परम आत्मा के अंदर रहता है ये नहीं अभिप्राय है मतलब समान जाति के कारण से जाति से लेकर के सबका ग्रहण कर सकते हाँ जी अब बड़े हम आगे अगली बात जो संयोग की बात हो रही थी अपनी द्रव्य में जैसे कपड़ा बन गए तो वह एक संयोग जो मैंने आपको बोला था वो विषय वहां पर भी यही चल रहा है संयोग का तो वहां संयोग जो है रूप से तो एक मानेंगे लेकिन वास्तव में वह वा संयोग ज्यादा है जो आप लोग कह रहे थे आप लोग जो कह रहे थे क्योंकि संयोग अवयवों में हो रहा है ना तो अनेक संयोग है वहां पर एक संयोग नहीं वो अप, मेरे को समझ में आ गई वो बात अनेक संयोग है स्थूल रूप में देखेंगे वो एक संयोग जब कपड़ा बन गए ना तो अब वो एक संयोग कह सकते हैं लेकिन वास्तव में अनेक संयोग है जो आप लोग कहा एक बात पहले इसको मैं पूरा कर लू तो अनेक संयोग में स्वीकार कर रहा हूं परंतु वहां अनेक कर्मों से अनेक संयोग भी उत्पन्न होते हैं और अनेक कर्मों से एक संयोग भी उत्पन्न होता है ये जो यहां पर कहा है यहां पर जो सूत्र में कहा है अनेक कर्मों से एक संयोग होता है अनेक कर्मों से विभाग होता है ये जो बात कही सूत्र में संयोग विभागाष्च कर्मणा यह सही है और वो भी सही है पर वहां अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न होने का नहीं है अनेक कर्मों से अनेक संयोग भी उत्पन्न होते हैं और अनेक कर्मों से एक संयोग भी उत्पन्न होता है तो कैसे, कैसे नहीं ये वहां नहीं लागूगा वहां नहीं लागू, जहां होगा वहीं पर लागूगा ना मतलब ये नियम जहां लागू, हर जगह लागू करने के लिए सूत्र थोड़ा कह रहा है जहां वो ला, नियम लागू होगा वहीं पर होगा जहां अनेक संयोग अनेक कर्मों से एक संयोग होता है वहीं पर लागू होगा बताया ना मैंने दो कर्मों से एक संयोग हो गया तो अनेक अनेक कर्मों से एक संयोग हो गए ना जहां जहां ऐसा होगा वहां वहां दो मतलब दो कर्म हो ना दो कर्मों से एक संयोग दो तो कर्मों से एक संयोग हो गए ना जहां, जहां ऐसे दो कर्मों से एक विभाग हो जाएगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं और दस कर्मों से फिर वह कर्मों से अगर नहीं होगा तो अनेक अनेक संयोग उत्पन्न हो जाएंगे तो हाँ तो होने दोनों उसमें क्या है सीमित, सीमित नहीं है आ, नहीं। पहले समझने का प्रयत्न करो ऐसे दो दो कर्म जहां जहां दो दो कर्म होंगे ना तो, हाँ तो होने के लिए रहेगा यहाँ ये तो नहीं कहना चाह रहे ये व्यापक है हाँ जी बताइए तो तो तो तो तो तो? क्योंकि बहुनाम भी है ना मैं मना नहीं कर रहा हूँ दो, दो से अलग तीन होंगे जहाँ तो पहले देखिए जहाँ तीन में चार में हो सकता है वहाँ वहाँ लागू करेंगे और जहाँ बहुत ज्यादा पचास सौ आ जाएंगे तो वहाँ लागू नहीं होगा उसमें क्या दिक्कत है ये कोई जरूरी थोड़ा है कि मान लीजिए एक गुण से एक गुण उत्पन्न हो रहा है तो अनेक गुणों से एक गुण उत्पन्न हो रहा है तो जहां जहां वह अनेक गुणों से एक गुण उत्पन्न हो रहा है वहीं लागू होगा हो ना बहुत का मतलब है तीन मान लो तीन तीन पदार्थ मतलब तीन पदार्थों में कर्म वह आकर संयोग हो गए तीनों एक साथ आकर के मिले तब एक ही संयोग माना जाएगा चार भी एक साथ आकर के मिलते हैं तो चार का संयोग होगा लेकिन दस का नहीं हो सकता क्योंकि दस का संयोग वैसा नहीं होगा जहां संभव है वहीं तो लगाओगे हाँ लग क्या मतलब दस, दस का मतलब दस दस इकट्ठा संयुक्त नहीं हो सकते वहां पर बारी बारी से होंगे वहां हो सकते हैं यही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई होंगे ना ये जरूरी नहीं है कि अनेक तो है ना अनेक तो हो गया तो दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं अगर तीन भी हो गया तो सूत्र सार्थक है जा -जा तीन होंगे चार होंगे वहां वहां लागू होगा गई नियम हम ये नहीं कहना चाह रहे सब जगह लागू होगा जहां हो ही नहीं सकता वहां नहीं होगा इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी नहीं आप, आप, आप जमाना क्या चाहते हैं यानी आप सर्वत्र लगाना चाहते इसको नहीं लगे क्यों लगना चाहिए जहां नहीं लग सकता वहां क्यों लगाना चाहते हैं ये कथन नहीं नहीं तो तो प्रत्यक्ष है ना अब तो आप एक बात बताएं कि एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करके नष्ट होता है ठीक है ना आए तो ना पड़े मतलब नए गुण को उत्पन्न करके नष्ट होता है जो भी है ठीक है ना अब ये तो ये तो सिद्धांत केवल तो शब्द के ऊपर लागू होता जी सब जगह तो लागू नहीं होता है जी ऐसा कह करके उसको थोड़ा हटाओगा आपको भाई जहाँ लागू होगा वहीं तो लागू करोगे मतलब गुण जो है एक गुण को उत्पन्न करके नष्ट होता है बोला है ना मतलब गुण क्या है अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सारे के लिए आप नहीं नहीं नहीं उबै था गुना कहा है वहाँ पर आप पढ़ करके आए हैं गुण दो प्रकार के होते हैं नष्ट उत्पन्न करके नष्ट भी होते हैं और उत्पन्न करके नष्ट नहीं भी होते हैं ठीक है ना तो जो नहीं होते हैं तो ये तो तो एक ही जगह एक ही जगह यदि शब्द में लागू कर रहे हैं आप या और कहीं एक जगह चूना और किसी और में दो दो चार जगह ही लागू होता है जी हाँ तो चाहे एक जगह लागू होता है तो होता तो है और उस सुसी में तक है उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको तो यहां पर भी प्रमाण है कर्मानाम कर्मा नाम कहा बहुवचन में दिया है कर्मानाम संयोग कर्मानाम विवाह और उदाहरण भी दिख रहा है आपको समस्या क्यों आ रही है ठीक है आप विचार कर लेने इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं संयोग वो दिक्षार तो दिक्षार है। परंपरा थी तो हमने मान ही लिया है ना सीधा नहीं मतलब दो कर्म दो कर्म मिलकर के एक ही वेग को उत्पन्न कर ही नहीं सकते ना वो दो कर्म दो वेगो को उत्पन्न कर रहे हैं वो दो वेग मिल गए एक हो गए हमें कोई आपत्ति नहीं उसको तो हमने मान ही लिया संसे आएगा। संसे अब बताइए कहाँ आएगा बिल्कुल हाँ। जी मतलब तो अब ये तो लिखा हुआ नहीं है किताब में कि ये कितने संयोग होंगे तो ये वाले जब इतने संयोग होंगे तब तो इसमें एक संयोग है और इतने वाले इन पदार्थों में जब संयोग होगा तब अनेक संयोग है तो अब हम कैसे निर्धारण निर्धारण प्रत्यक्ष से होता है निर्धारण प्रत्यक्ष ऐसी होता है इसमें कौन सी बड़ी बात है अनेक संयोग है तो मान रहे है ना जहां बहुत सारे कर्म हो रहे हैं तो वहां बहुत सारे कर्म हो करके वहां एक संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकते बहुत सारे का मतलब है सैकड़ों लाखों वहां एक संयोग को उत्पन्न नहीं करेंगे वहां अनेक संयोग होंगे जहां दो तीन चार जितने में हो सकता है वहां एक संयोग हो जाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है नहीं ये आ, वो ठीक है कोई बात नहीं उस पर सीमित क्षेत्र वाले भी होंगे व्यापक क्षेत्र वाले भी होंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं आने वाली है आ, और एक दूसरी बात अगली बात ये तो समाप्त हो गया इसको नहीं छेड़ेंगे बार में विचार करके जो कोई नई समस्या आए तब बता देना ठीक है आपने न्याय दर्शन का जी जी ये ये वाला ये वाला बताया था प्रश्न प्रश्न प्रश्न में तो इस से आप क्या वो था? अभी मैं स्वीकार कर चुका हूँ ना वहाँ एक संयोग समझ रहा था वो एक संयोग नहीं अनेक संयोग होते हैं ठीक है वो तो हो गई ना बात अब मैं अगली बात करता हूँ जाति को लेकर के जो आपका प्रश्न था ना जाति जो है वो स्मृति जान होना चाहिए वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना हाँ क्यों नहीं होना चाहिए स्मृति ज्ञान तो वो होता है ना जिसको आपने पहले प्रत्यक्ष किया है उसके बाद में उसको स्मरण कर रहे वो स्मृति ज्ञान होगा ठीक है ना यहाँ क्या हो रहा है इनके समान ये है ठीक है ना इनके समान ये हम प्रत्यक्ष जाति प्रत्यक्ष ही होता है न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिस इंद्री से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है उसके साथ रहने वाले भी प्रत्यक्ष होते हैं यह दर्शन का सिद्धांत है यानी गुण के द्वारा द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है गुण के द्वारा जाति का भी प्रत्यक्ष होता है गुण के द्वारा उसका एकत्व का भी प्रत्यक्ष होता है उसका परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है यह न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है आपने शायद दर्शन में पढ़ा भी होगा मतलब द्रव्य के साथ में जाति का भी प्रत्यक्ष होता है तो जाति तो हमको प्रत्यक्ष ही हो रही है पहले मेरी बात को समझ लेना कि इनके समान ही ये है तो इनमें जो मैं धर्म देख रहा हूं वैसा ही धर्म इनके अंतर्गत है ठीक है ना तो ये द्रव्यत्व है। इनके समान ही ये है ये द्रव्यत्व है प्रत्यक्ष किया ये प्रत्यक्ष ही हुआ इंद्रिय प्रत्यक्ष नेत्र प्रत्यक्ष अब जब मैं इसको उससे अलग करूंगा तब ये अलग वो अलग है तब सामान्य और विशेष हो जाएगा ये इससे अलग है मतलब जैसे इनको गाय मैंने समझा और उनको द्रव्यत्व के रूप में तो ये और वो समान है लेकिन ये गाय है और वो घोड़ा है तो अब गाय और घोड़ा से अलग करना है तब मैं बुद्धि से उसको अलग करता हूं प्रत्यक्ष तो दोनों है द्रव्यू दोनों का प्रत्यक्ष है दोनों सामान्य है लेकिन जब दोनों से भेद करूंगा वो भेद का जो ज्ञान हो रहा है इसको सामान्य कहते हैं इसको विशेष कहते हैं वो बुद्धि से मैं जानता हूं यानी मन से जानता हूं हम्म मैंने मैंने फिर फिर इनको इनको देखा देखा तो जो था उसकी स्मृति वो वो वो ही तो आपको पकड़ना है वो स्मृति नहीं है स्मृति से नहीं जान रहे हैं। तो तो जान प्रत्यक्ष से जान रहे हैं ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ स्मृति से तब जानना है इनको देखा उसके बाद में ये नहीं है मेरे सामने तब मैं समझ रहा हूँ उनके जैसा ये है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं समझ रहे यहाँ पर किसी को हम नहीं देख रहे हैं तो मनुष्य कैसा होता है ऐसा ऐसा होता है क्योंकि मैंने पहले देखा वो स्मृति है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं ये तो सामने प्रत्यक्ष है वो भी प्रत्यक्ष था ये भी प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के अनुसार इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उस प्रत्यक्ष से हम कोई आ, आ, अनुमान कर रहे हो ये अनुमान नहीं चल रहा है स्मृति उसको कहते हैं जिसको आपने देखा है उसके बाद में उसको स्मरण कर रहे हैं सामने कुछ नहीं है स्मरण कर रहे वो है स्मृति या तो प्रत्यक्ष हो रहा है पकड़ में आ रहा है आपको जी वो भी है वो भी इस स्मृति का मतलब दे देखी हो स्मृति में उठा रहे मान लीजिए यहाँ पर दस खड़ा रखे हुए हाँ जी अंतिजे हुए तो हम उनको यू देख रहे हैं जब पहला डिब्बा देखा और जब अंतिम डिब्बा देखा हाँ। जब पहला देखे तो नहीं जब अंतिम डिब्बा हमको नहीं देखेगा ठीक है नहीं देखेगा तो अब हम जब पहले से जब अंतिम में जाएंगे तो जब अंतिम वाला देखेंगे नहीं नहीं वो तुलना नहीं कर रहे हैं वहां पर, पर पहले इस बात को समझ ले प्रत्यक्ष देखिए हाँ जी बुद्धि से जो हम जो उसको बना रहे हैं समान बुद्धि है ना बहुत सारों में जो एक प्रत्यय जो हम बना रहे हैं वो प्रत्य वो ज्ञान बिना उससे कैसे बनेगा स्मृति से नहीं बन रहा है या तो प्रत्यक्ष से बन रहा है उसको आप स्मृति में क्यों ले जा रहे हैं तो जाति को हाँ है, है, नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी तो पहले डिब्बे से मान लो बीस डिब्बे है तो बीस एक डिब्बा यहाँ पर लगा हुआ है और एक डिब्बा वहाँ पर लगा हुआ है तो मैं यहाँ से देखते हुए वहां कर गया वहाँ पर प्रत्यक्ष कैसे होगा ये बताऊँ नहीं नहीं नहीं ये थोड़ा बता रहे हैं यहां पर इसका प्रत्यक्ष होगा वो तो कि इसको मैंने प्रत्यक्ष किया है ना तो इसमें जिन धर्मों को देख रहा हूं मैं उस धर्मों को ही तो द्रव्यत्व कहते हैं जो जो मैं इनमें देख रहा हूं उन धर्मों को ही तो द्रव्यत्व कहते हैं और वैसा ही इनमें देख रहा हूं जैसा वहां देख रहा हूं वैसे यहां पर भी देख रहा हूं वो भी प्रत्यक्ष था ये भी प्रत्यक्ष है ऐसे समानता देख रहा हूं मैं हाँ जी जो देखा था उसकी तो इसमें पी हो रही है लेकिन अभी क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? उसके आधार पर कि वो वो तो ठीक है वो तो हमें कोई आपत्ति नहीं उस जैसा ये है तो वो तो उस, उसको याद करके ही तो, तो कह रहे हैं उसमें कोई आपत्ति है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है।, है तो फिर उ, उ, उसी को उ, उसी नहीं पदार्थ के साथ में उस जाति को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं इंद्रिय इंद्रिय <Todosolo ii> <household factors> नहीं नहीं नहीं ये तो आपको समझना न्याय दर्शन ये कहता है जिस इंद्री से आप जिस रूप को देख रहे हो उस रूप के साथ साथ द्रव्य भी प्रत्यक्ष हो रहा है ना तो ऐसे ही उसके साथ में एकत्व भी प्रत्यक्ष हो रहा है उसका परिमाण भी प्रत्यक्ष हो रहा है उसके साथ में जाति भी प्रत्यक्ष हो रहा है ये है कब कह रहा हूँ जाति भी प्रत्यक्ष है जाति भी प्रत्यक्ष है तो उसी पर तो चर्चा मतलब चल रही है तो पहली मैंने बाल्टी देखी तो उसमें जो मतलब एक हथ को तो जो जाति बनाए मुझे दिखेगा तो दसों को देख करके देखेगा ना की उन सम है या फिर एक को देख करके दिख जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक को देख करके दिख जाएगा तो अभी आपने जो कहा था जैसे मैंने इनको देखा तो मेरे को यहाँ से द्रव्य देखा दूसरे को देखा तो पहले इस बात को समझ लीजिए इनको आप मनुष्य किस कारण से समझ रहे हैं इनके धर्मों के कारण से समझ रहे हैं ना जो भी धर्म आपको दिख रहे हैं तो इन धर्मों को मिला करके हम एक, एक स्थिति बनाए की ये ऐसा जो धर्म होते हैं ऐसा ही धर्म दूसरे में भी मिल रहे हैं और ऐसे धर्म तीसरे में भी मिल रहे हैं ऐसा धर्म चौथे में भी मिल रहे हैं सब में एक जैसा मिल रहे हैं और सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं इस बात को समझ लो सब में एक जैसा मिल रहा है और सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं यही जाति है और ये प्रत्यक्ष ही हो रहा है हाँ जी जाति को प्रत्यक्ष बुलाता हूँ तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इं। जाति आंतरिक प्रत्यक्ष हैं तो हाँ हाँ वो सामान्य विशेष की अपेक्षा से ये तो हाँ हाँ अभी भी मैं कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ जब सामान्य रूप से जब आप इसको देखेंगे वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष ही है जब जब तुलना करेंगे इसको सामान्य कहते हैं इसको विशेष कहते तब वो बुद्धि से जानते हैं उसको क्योंकि प्रत्यक्ष अंतर क्या? है ना अंतर है ना तो जो वही अंतर है यहाँ शब्द को शब्द में और शब्द प्रमाण में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है तो यही तो मैं बता रहा हूँ आखिर वो अंतर यहाँ प्रत्यक्ष है शब्द प्रमाण में वो बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष की देख देख देख मैं वही कहना चाह रहा हूं मैं यही कहना चाह रहा हूं यहाँ पर इसको सामान्य माना इसको भी सामान्य माना ठीक है ना अभी दोनों में तुलना करेंगे विशेष हो रहे हैं मतलब ये भी प्रत्यक्षता ये भी प्रत्यक्षता बस इन दोनों में अलग कर रहे केवल मन से पकड़ में आ रहा है यानी एक गाय को देखा मैंने ठीक है ना गाय में सब गायों में गोत विद्यमान है ठीक है ना और ऐसे सभी अश्वों में अश्वत्व विद्यमान है वो भी सामान्य है उसको भी मैंने प्रत्यक्ष किया अश्वत्व को और इधर गोत्व को भी प्रत्यक्ष किया दोनों को प्रत्यक्ष किया अब ये दोनों जो प्रत्यक्ष मैंने किया है इन दोनों में भेद जब मेरे को करना है वो मन से कर रहा हूं कि इसको सामान्य कहते उसको विशेष इसकी अपेक्षा से वो विशेष है उसकी अपेक्षा से ये विशेष है ये केवल बुद्धि से भेद कर रहा हूं बस इसको बुद्धि कहा यह मानसिक है जो हम भेद कर रहे हैं है तो दोनों प्रत्यक्ष थे केवल मन से उसको भिन्न कर रहे हैं बस इतना अंतर है जब हम सामान्य को जब हम बुद्धि से एक बुद्धि से नहीं प्रत्यक्ष ही हो रहा है बुद्धि से केवल दोनों में भेद करने के लिए बुद्धि अपेक्षम का सामान्य विशेषम से बुद्धि अपेक्षम तब बुद्धि अपेक्षम नहीं है दोनों को कहा ठीक है जब वो नहीं है तो यह बुद्धि अपेक्षम तो है ही नहीं है तो प्रत्यक्ष है, दोनों के लिए प्रत्यक्ष है। पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा जब सामान्य को आप देखेंगे ना सामान्य वो सारा प्रत्यक्ष ही हो रहा है वहां नहीं है यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ बुद्धि अपेक्षम तब आएगा जब विशेष होगा किसी को भेद करेंगे तब बुद्धि अपेक्षा उसके बिना अपेक्षा नहीं आएगा सामान्य ये सब सामान्य। तो जी जी मुझे तो नहीं लग रहा कि सामान्य के लिए भी बुद्धि अपेक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पहली हमने चीज देखी चाहे व्याकरण तो मुझे नहीं मैं कर पाऊंगा लेकिन हमने पहली चीज देखी और फिर दूसरी चीज देखी चीज तीनों में हम समानता तभी कि एक तो, तो समानता ही तो देख रहे हो तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना आप एक बात बताइए आप जिस जैसे कपड़े पहने ऐसा ही कपड़ा इन्होंने पहना प्रत्यक्ष हो आप ऐसा इन्होंने पहना प्रत्यक्ष तो कर रहे हो ठीक है प्रत्यक्ष ही हो रहा है जाति तो प्रत्यक्ष ही हो रही है जी। जी कपड़े के साथ उस कपड़ापन जो है ना वो भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके साथ में श्वेतत्व जो है वो श्वेत भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है जी, इसी पर तो पर रहे हैं। नहीं बुद्धि अपेक्षम जो जब कहे ना इसीलिए तो आपको पकड़ना है जब सामान्य और विशेष की जब बात आएगी मतलब इसकी अपेक्षा से वो विशेष है जब ऐसा कहेंगे तब बुद्धि से आप उसका भेद करेंगे जब ये सामने है ही नहीं है सब एक जैसा है तो वो तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है दोनों की अपेक्षा से बुद्धि से है हाँ जीतों जी। हाँ। हाँ जी। में हाँ जी। जी। ये बुद्धि से देखेंगे नहीं पहले इसमें मेजपना है ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं आप ठीक है ना ये इसमें मेजपना जो आप देखेंगे ना बहुत सारे मेजों को देखेंगे तभी मेजपना आपको समझ में आएगा वो सारा प्रत्यक्ष हो गया अब ये तखत को देखेंगे तो ऐसे तकतवों को बहुत सारे देखेंगे तो इसमें तकतपन रहेगा ठीक है ना? अब इसमें तकतपन इसमें मेजपन इन दोनों में भेद आप कर रहे हैं तब बुद्धि से देखेंगे ये मैं कहना चाह तो रहा हूँ प्रत्यक्ष हो रहा है क्या सामान्य प्रत्यक्ष देख रहे हैं आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना इसमें मेजपना एक ही से थोड़ा होगा आपको भेद करके देखना है तब तब करेंगे नहीं नहीं द्रव्य को भेद कर रहे हैं ना। तो एक तो मैं तो है ना देख लो दोनों द्रव्य है ये विशेष तब ऐसा थोड़ा देखेंगे विशेष तब देखेंगे सामान्य और विशेष की अपेक्षा मतलब ये भी द्रव्य ये भी द्रव्य है लेकिन अलग अलग द्रव्य है द्रव्य में एक मेज है इधर उधर मत जाइये दोनों द्रव्य अलग अलग है वो भी प्रत्यक्षी से देख रहे हैं दोनों द्रव्य अलग अलग होना अलग चीज है और सामान्य विशेष होना अलग चीज है दोनों को मत मिलाओ मतलब ये द्रव्य इसको भी प्रत्यक्ष कर रहा हूँ ये भी द्रव्य इसको भी प्रत्यक्ष कर रहा हूँ दोनों को भेद कर रहे हो ये तो द्रव्यों को भेद कर रहे हो हु। द्रव्य में द्रव्य में तो फिर हो गया हाँ तो ठीक है वो भी प्रत्यक्ष से हो रहा है विशेष है ना वो इस द्रव्य से भिन्न है इतने से वो विशेष का मतलब वो विशेष नहीं है इस बात को समझ लो हाँ आ, ये जो ये इससे तो ये विशेष है लेकिन विशेष का मतलब भिन्न ही भिन्नता को विशेष कह रहे हैं आप पर ये विशेष वो वाला विशेष नहीं है जो छय पदार्थों में विशेष कहा हाँ। तो भी तो भी और क्या तो भाई तो विशेष का मतलब है महाद्रव्यत्व और गुणत्व गुणत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व विशेष है ऐसा विशेष थोड़ा है ये हाँ यहाँ तो केवल द्रव्य भेद है इस रूप में विशेष है इसमें ये विशेष में उस विशेष में अंतर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारे द्रव्यों में समानता है जी, जो तो जी तो वो विशेष हो गया हाँ जी गुण में भी सारे गुण समानता है तो ग्रुप को लेंगे वो विशेष हो गया हाँ विशेष हो गया द्रव्यो में सारे द्रव्य समान है ठीक है उसमें जो पृथ्वी लेंगे विशेष हो गया ठीक है सामान्य है ठीक है ठीक है पे वाला तो तो मैं आना चाहता हूं। अच्छा तो फिर वो तो वो उस रूप में देखेंगे तो ठीक है विशेष है आ गया। नहीं जब विशेष जो देखेंगे केवल विशेष को देखेंगे तो बुद्धि से नहीं देखेंगे हाँ ये भी समझ लेना बुद्धि नेत्र से दिख रहा है बुद्धि तो प्रत्यक्ष है मैं तो प्रत्यक्ष मान रहा हूँ ना विशेष को विशेष भी प्रत्यक्ष है सामान्य भी प्रत्यक्ष है दोनों में भेद जब करेंगे बुद्धि से समझेंगे मैं यही तो कहना चाह रहा हूं पहले से विशेष को भी आप प्रत्यक्ष से देखेंगे सामान्य को भी प्रत्यक्ष क्योंकि विशेष जितने भी हो सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं और सामान्य को भी प्रत्यक्ष से देख रहे हैं जब दोनों में तुलना जब करेंगे तब बुद्धि से तुलना करेंगे इसकी अपेक्षा वो भिन्न है उसकी अपेक्षा ये भिन्न है वो बुद्धि से होता है बाकी केवल विशेष को विशेष के रूप में देख रहे हैं तो वो तो प्रत्यक्ष ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं जैसे सामान्य प्रत्यक्ष वैसे विशेष प्रत्यक्ष यह है ठीक है, है, है, है, तो है, है।, है हाँ की में बहुत ज्यादा आप इसका अर्थ इस तरह समझ लीजिएगा सामान्य और विशेष का ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा से होता है सामान्य और विशेष का ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा से होता है इसको सामान्य कहते हैं इसको विशेष कहते हैं ये जो ज्ञान है यह बुद्धि की अपेक्षा से होता है अर्थ को बदल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है मतलब आपके सामान्य को नहीं है नहीं है। लेकिन आ, ये लेकिन जब दोनों जब दिख रहे हैं हमको तो नहीं है। जब दोनों में दोनों को रख करके तुलना करेंगे यहाँ जो इसी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब एक ही पदार्थ को जब आप सामने रखेंगे ये जो वैसा नहीं है ये उससे अलग है ठीक है ना तो वहाँ तो उसकी इसके साथ तुलना कर रहे हैं आप जब तुलना करते हो बुद्धि आ जाएगी वहां पर हाँ तो सामान को जब देख रहे हो तो सामान्य प्रत्यक्ष हो रहे हैं सब तो तो समान पदार्थ और विशेष पदार्थ जिसको आप कह रहे हो तो वो तो तो भी प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक मतलब है जी। हाँ सोच लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं <laughs> <laughs> तो मतलब दो फल हैं हाँ। और जी वो भिन्न-भिन्न तो तब हम कह रहे कि बुद्धि की अपेक्षा तो हाँ नहीं है तो आप ये इस बात को समझ लीजिएगा जिसको आप समान कह रहे हैं ये बिना देखे कह रहे हैं या अनदेखे कर रहे हैं मतलब बिना देखे कर रहे हैं या देख करके कर रहे हैं, हैं तो ठीक है तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना समान समानता का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही तो हो रहा है आपको वो पर बात ही नहीं है ना बुद्धि की अपेक्षा तब आएगी जब दोनों में तुलना होगी दोनों में भिन्नता जब दर्शाना तब बुद्धि आएगी जब भिन्नता दर्शाना नहीं है तब तो सब प्रत्यक्ष है तो देखिये प्रत्यक्ष तो दोनों हैं इसमें तो आपत्ति नहीं है ना लेकिन दोनों में भिन्नता को जब देखना है वो मन से देखेंगे ये कहना चाह रहे हैं दोनों प्रत्यक्ष उसमें तो माना थोड़ा कर रहे हैं ये तो कोई उदाहरण घोड़े घोड़ा हुआ और गाय हुई तो इसमें कैसे हम समझेंगे उदाहरण के तौर पर यह है की गाय को देखा है बहुत सारे गायों को देखा गोत्व आपको समझ में आ गया ये तो इसमें मतलब तो मैं अभी पूछना कि, कि अगर एक गाय को देखकर देख तो पहले से आपको पता चल चुका है पहली बार नहीं तो देख रहे हैं नहीं पता लगेगा एक को देख करके पता नहीं लगेगा हाँ ठीक है ठीक है आप मतलब स्पष्ट करना चाह रहा था चाहिए तो मतलब आपने किसी को नहीं देखा एक ही बार देखा तो वहाँ पर गोत तो आएगा नहीं है ना आपको पता कैसे चलेगा ये गोतव है तो बस केवल गाय इतना ही पता लगेगा तो वह बुद्धि की अपेक्षा तो आएगी नहीं जी। की तो आएगी नहीं आपके अनुसार तो मैं कैसे उदाहरण दूंगा हाँ जी मतलब आपने गाय को देखा और घोड़े को भी देखा ठीक है ना आपको पता है इसमें गोत है और इसमें अश्वत्व है फिर वही बात है आप मेरे अनुसार पूछना चाह रहे हैं अरे तो के अनुसार मैं समझ रहा हूं। आ, अभी मैंने गाय मतलब आपको तो हैं हाँ जी यानी तो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ <laughs> आप समझना तो, हूं। तो आपको समझाना है तो पहले आपको पहले ये समझाना पड़ेगा कि गाय किसको कहते हैं पहले आपको गाय को समझाएंगे देखो ये देख रहे हैं इसको हम लोग गाय कहते हैं अब इसी जैसे पशु दूसरे को दिखाते हैं उसको भी इसी के समान होने के कारण से इसको भी गाय कहते हैं ऐसे तीसरे को दिखा के उसको बताएंगे समानता में दिखा दिया फिर घोड़े को अपने घोड़े को दिखाएंगे आपको ठीक है ना यह घोड़ा इस रूप में होता है फिर समझाएंगे दोनों को समझाएंगे अब दोनों प्रत्यक्ष हो गए वो भी प्रत्यक्ष हो गए ये भी प्रत्यक्ष हो गए अब इन दोनों प्रत्यक्षों में भेद जब देखेंगे नहीं अब जब भेद देखेंगे तो वो मन से हम समझेंगे ये अलग ये इससे अलग है ये, ये हम समझाना चाह रहे तो मैं इसको तो यही पूछना चाह रहा हूँ तो आप बुद्धि तो की अपेक्षा मान रहे हैं कि भाई ये तो घोड़ा है और ये घरा है लेकिन जब हम जब ये देख रहे थे कि भाई ये क्योंकि तो पहले तो मुझे तो पता ही है कि गाय क्या होती है आपने बताया की गाय ये होती है तो पहले मैंने जान दी अब जब मैंने दूसरा जाना की भाई गाय ये भी होना तो वहां पर भी तो दिमाग चला था वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है तो वहाँ पर की जैसे आप पहली बार आपको समझा दिए गाय इसी इस तरह का होता है आपने फिर कहीं और जगह दूसरी जगह उस जैसा दिख रहा है तो उसकी स्मृति से उसकी स्मृति से इसको भी समझ रहे हैं की ये उसी तरह है हाँ उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ समझ से हम यहा समझेंगे कि जब हम गायों को देख लिया और जब हम घोड़ों को देख लिया तो फिर हमें गाय की वो स्मृति आएगी मान लो ग्राम हम ठीक है जा रहे हैं गाय की स्मृति से हमें पता चलेगा कि नहीं ये तो गाय नहीं है ये तो अलग है ठीक है तो यहाँ और वहाँ में बुद्धि की और अपेक्षा के दो जाएंगे भाई बुद्धि तो सब जगह लागू लग, मन तो सब जगह लागू होता है ना उसका मना नहीं कर रहे लेकिन आपको केवल ये समझा रहे हैं कि घोड़े गा, और गाय में जो भेद है भिन्नता है उस भिन्नता को केवल मन से समझ रहे हैं मैं इसका मना था था था। तो फिर आपको समस्या क्या आ रही है, तो है कि समानता के लिए भी बुद्धि की अपेक्षा करना चाहता हूँ समानता के लिए भी बुद्धि की अपेक्षा है हाँ तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना <laughs> समानता के लिए समानता के लिए बुद्धि का मतलब ये है कि वहां तो आत्मा मन इंद्रिया सबकी जरूरत है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर केवल आंकों से सारा निर्णय होता है हम तो ये थोड़ा कह रहे हैं वो तो आप उसी बात को लेकर के चल रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष में जो समस्या पैदा किया है ना इंद्रिया और संिकर्ष उत्पन्न जानम में जो समस्या उत्पन्न किया है ना वहां मन की मन को आपने नहीं बताया और उसको नहीं बताया वो समस्या थोड़ा है यहाँ पर यहाँ पर तो सब सब ये तो अंतर नहीं थे हम थोड़ा मना कर रहे हैं यहाँ मन की अपेक्षा ही नहीं रख रहे हैं बिना अपेक्षा किए ही हम लोग केवल इंद्रिय और संिकर्ष से निर्णय हो रहा है ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं बुद्धि तो सब जगह अपेक्षित है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है प्रश्न केवल इतना चल रहा है जो प्रत्यक्ष हमने किया है उन प्रत्यक्षों में जब भेद करते हैं उस भेद के लिए हम मन से समझ रहे हैं यह कहना चाह रहे समानता करने के लिए क्या समानता करने के लिए, लिए। समानता में तो है ही ना वो तो ये इस जैसा ही ये इस जैसा ये इस जैसा ठीक है थीके? वहाँ बुद्धि तो जुड़ी हुई है लेकिन वहाँ पर समानता प्रत्यक्ष होती जा रही है वहाँ पर। ये है, उस बुद्धि को हम नहीं नहीं, नहीं, कर रहे हैं, जी? हाँ वो तो तो अस्वीकार अस्वीकार उसमें नहीं, तुम नहीं। नहीं। नहीं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बोल तो वहाँ पर भी स्वीकार कर रहे तो कहा अच्छा एक विशेष में भिन्नता बिन, है देखिये जब दोनों सामने रखेंगे तभी तो आप विशेष और सामान्य बोलोगे किसकी अपेक्षा ऐसी विशेष बोलोगे आप पहले इस बात को समझो आप केवल विशेष विशेष थोड़ा कहेंगे विशेष तो सामान्य की अपेक्षा ही होगा ना तो सामान्य को लाए बिना विशेष तो हो ही नहीं सकता विशेष कहते होता है ना भी कहे विशेष कहेंगे ना तो सामान्य पहले पहले ये बात समझ लीजिएगा आप ये जिसको विशेष कह रहे हैं वो किसी को तो अपेक्षा रख करके विशेष कहोगे ना तो किसको को अपेक्षा रख करके कहोगे आपने ग्रहित है उसके लिए सूत्र पंडिका पढ़ने का आवश्यकता नहीं था सामान्य और हम आप, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ सामान्य शब्द ना भी पढ़े हैं तो भी विशेष का ग्रहण होता है आप ऐसा कहना चाह रहे हैं हाँ। सामान्य बिना पढ़े विशेष मतलब भेद देखना चाहते विशेष मतलब भेद सामान्य बिना पढ़े जो विशेष कहना चाहता है जिस चीज का कहना चाहता है वो बिना सामान्य पढ़े भी हो सकता है सामान्य पढ़े इसका मतलब ये कहना चाहते हैं सामान्य बुद्धि अपेक्ष है और विशेष भी बुद्धि अपेक्षा है आप ये समझ लो जब आप विशेष को समझना है तो सामान्य लाना पड़ेगा और सामान्य को समझना है तो विशेष को लाना पड़ेगा आप ऐसा क्यों नहीं देख सकते पहले पहले इस बात को समझ लीजिए हाँ जी ऐसा है जिसको आप सामान्य कहना चाह रहे हो तो सामान्य को जब कहेंगे उस सामान्य की स्थिति में किसी किसी और चीज की अपेक्षा तो विशेष को कहेंगे आप और विशेष को सामने रखेंगे तो सामान्य भी आएगा वहां पर विशेष के लिए सामान्य की आवश्यकता है तुम रहे सामान्य के लिए विशेष की आवश्यकता नहीं तो सामान्य के लिए विशेषता की आवश्यकता नहीं है मतलब इस रूप में आप देख रहे हैं कि ये सारे सामान हैं तो वहां विशेषता की आवश्यकता नहीं ये आप कहना चाह रहे हैं ठीक है ना अच्छा फिर विशेष को कैसे आपको लाओगे सामान्य की अपेक्षाता है तो जब सामान्य की अपेक्षा से जब कहोगे जिसको आप विशेष कह रहे हो वो विशेष किसकी अपेक्षा से है सामान्य कहते तो, तो दोनों आपस में एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं ना आप ऐसा कैसे मान दुण रहे नहीं नहीं ये अपेक्षा से ही होगा जी हाँ जी सामान्य विशेष की अपेक्षा से है यह कथन अलग है और विशेष सामान्य की अपेक्षा जो होता है कि दोनों चीजें अलग अलग है ठीक है आपके शब्दों में मेरे कोई आपत्ति नहीं है विशेष सामान्य की अपेक्षा जो होता है उसमें तो कोई दोहराई नहीं है आ, तो हो गये लेकिन सामान्य के लिए भी विशेष की अपेक्षा है इसको तो नहीं सिद्ध करना पड़ जाएगा आपको अच्छा आपसे कमाल करते हैं शब्द कर दे नहीं कोई भी कर दे क्यों नहीं कर सकते तो जब किसी तो को आप सामान्य आप कहोगे वो सामान्य जो है जब सामान्य बोलते ही वहाँ पर विशेष को लाना पड़ेगा और विशेष बोलते ही सामान्य को लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से जब आप सामान्य बोल रहे हो वहां पर विशेष जैसे आप सामान्य बोल रहे हैं तो सामान्य किसके आधार पर सामान्य बोल रहे हैं आप ये एक बात बताइए ये जो सामान्य बोल रहे हैं ये सामान्य किसके आधार पर बोल रहे हैं किसी सामान्य अच्छा अच्छा एक मिनट जो आप बोलना चाह रहे हैं कि हाँ नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यानी ये सब एक जैसे है ठीक है ना एक जैसे है इसको सामान्य ठीक है हम आ, जो जिस विशेष की आप बात कर रहे हैं वो विशेष की अपेक्षा यहाँ पर नहीं रहेगी इस दृष्टि से देखेंगे सामान्य है और जिसको आप विशेष कह रहे हैं वो विशेष ही सामान्य की दृष्टि से वो विशेष है ठीक तो है ठीक है, है, है वो वो ठीक है इस इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जो प्रश्न था, था, था जो बोला गया था जी ये बोला गया था की सामान्य विशेषा ने सूत्र किसने कहा विशेष भिन्नता बताने के लिए सूत्र बताया गया तो बोला नहीं नहीं नहीं केवल इसके लिए बताया गया मैंने ये कहा था सामान्य के विशेषि एत बुद्धि अपेक्षा इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं सामान्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा तो तो से होते हैं इसका मतलब ये होता है जब सामान्य और विशेष में भेद करना होता है हाँ और यही तो होता है यही है इसका अभिप्राय ही यही है नहीं लेकिन जो पंक्ति दी है जी उसे पढ़ने की बात हो जाएगी सामान्य तथा विशेष को अलग लेना चाहिए हाँ जी हाँ जी बात किंतु ही तयो स्वरूपम अपेक्षित ये कह रहे हैं ठीक है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ये से ही जाने जाएंगे बुद्धि से तब जाने जाएंगे जब हम दोनों में हाँ, दोनों में भेद भेद करने पर ही बुद्धि से जाने जाते तो यही तो हम कहना चाह है। रहे हैं हाँ जी सामान्य विशेष में केवल हम भेद बता रहे लेकिन इस से स्पष्ट होता है कि सामान्य भी बुद्धि से होता है, भी से होता है, भी तो है भी का मतलब इंद्रिय से नहीं होता है नहीं, ये आप कहना चाह रहे बुद्धि मतलब जो बुद्धि समानता का इस सूत्र की आवश्यकता नहीं उस दृष्टि से देखेंगे ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है ये कहने की अपेक्षा ही नहीं है अगर आ, इन, इन, इन इन सब जगह ये बुद्धि जुड़ाई है तो फिर इसको बुद्धि से होता ही ये कहने की अपेक्षा नहीं है, है तो जीक्षा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अलग है तो ने, ने, वो नहीं वो है अलग नहीं कोई ऐसा नहीं कि जो प्रत्यक्ष हो वही है बुद्धि की अपेक्षा की भी जरूरत है नहीं यहाँ ये नहीं कहना चाहते तो कहना नहीं नहीं ये नहीं कहना चाहिए यहाँ ये कहना चाहते हैं जब दोनों में भेद देखेंगे तब बुद्धि की अपेक्षा है जो आप बोले की सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसका समाधान करना नहीं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो मैं इस अर्थ में बता रहा हूँ जब मन की अपेक्षा तो सब जगह है ही फिर यहाँ इसको विशेष रूप से कहने का अभिप्राय क्या है वो तो अंतर नहीं थे ठीक तो है? है तो आप अपनी विवक्षा से ले लो कोई आपत्ति नहीं है अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी विवक्षा हो सकती है आ? मैं हम चार तो चारों पर पर इस जब तो आप कहें तो ना चार हैं मतलब सूत्र रहे हैं ठीक ठीक तो यही है यहाँ जब सामान्य का जब आप ज्ञान करेंगे विशेष का जब ज्ञान करेंगे इन दोनों के भेद के लिए आपको बुद्धि की अपेक्षा रहती है ये इसका विप्राय है अलग अलग ज्ञान ज्ञान वो तो प्रत्यक्ष ही न उसमें तो कोई आपत्ति है अरे उस बुद्धि की अपेक्षा का मतलब है वहां पर मन सब जगह जुड़ा रहता है यहां जब जो भेद का जो ज्ञान हो रहा है ये केवल मन से हो रहा है या प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है भेद का ये समझना दोनों में जो भेद देखा जा रहा है वो मन से देखा जा रहा है ये भेदत भेद जो है वो मन से देख रहे हैं केवल दोनों की के भिन्नता को बाकी तो प्रत्यक्ष ही सामान्य भी प्रत्यक्ष विशेष भी प्रत्यक्ष है इन दोनों प्रत्यक्षों में जो भेद जब हमको देखना होता है तब मन से देख रहे हैं इसलिए उसको बुद्धि कहना पड़ा यहाँ पर जी, जी एक तो यह चीज़ आप जी, प्रतिपादन किया था जो जाति का जो प्रत्यक्ष होता, जो होता है और जो आज जो प्रतिपादन किया था उसमें मुझे बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ना तो आज क्या है मतलब एक बार आज ये है कि पहले दोनों दोनों को मैं अलग से मान रहा था दोनों का ही प्रत्यक्ष मतलब दोनों का ही ज्ञान बुद्धि से ही होता ऐसा मान रहा था मतलब सामान्य का भी और विशेष का भी बुद्धि से ही होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा मान रहा था पहले हाँ जाति, जाति, जाति का जाति का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा मान रहा था क्योंकि इन्होंने लिखा है इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा पर अब ये कहना चाह रहा हूं प्रत्यक्ष तो जाति का प्रत्यक्षी होता है। है। जब जब जब उस प्रत्यक्ष जाति जाति को को दूसरी दूसरी चीज से से से हम भेद भेद करेंगे, तब वो भेद को मन से जानेंगे, वो मन जानेंगे, अच्छा। ऐसा इसका सूत्रार्थ होना चाहिए हाँ जी, जी। विषय तो तो तो हाँ तो आप कल जो मानसिक प्रत्यक्ष कह रहे थे उसमें आज क्या विचार है? उसमें तो वही विचार है ना मतलब जो बुद्धि से होता है का मन से होता है अच्छा, अच्छा ये जो भेद का जो कथन है वो मानसिक प्रत्यक्ष है तो ये कहना चाह रहा जो पहले आप बता रहे थे कि जो हमें जाती का जो होता है, वो मानसिक प्रत्यक्ष होता है ना कि इंद्रियों से तो वो तो इसके आधार पर बताया था ना मैंने इंद्रियों तो से माना मानसिक प्रत्यक्ष नहीं इंद्रियों से मानसिक नहीं मानना जाति का प्रत्यक्ष मानसिक नहीं मानना है तो इन्होंने क्योंकि जिस रूप में इन्होंने लिखा है ना इसके आधार पर मैंने वो बोला है कि वह मानसिक प्रत्यक्ष होता है पर विचार करने पर यही पता लगा न्याय दर्शन के अनुसार ये तो प्रत्यक्ष है और भेद भेद को ध्यान में ना रख करके केवल इस रूप में अर्थ किया कि ये सामान्य का ज्ञान ही मानसिक होता है विशेष का ज्ञान ही मानसिक होता है एकत्व की दृष्टि से ये बोला जाएगा बोला गया है लेकिन यहाँ दोनों की तुलना के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है बात है ठीक है तो नहीं सूतर की चेंज करने की जरूरत नहीं है आप मतलब आप इस रूप में सामान्य और विशेष का जो भेद है वो बुद्धि से होता है हाँ जी हाँ जी जी आप कितने संयोगों से एक संयोग उत्पन्न होता है। हाँ जी हाँ जी इधर जो मेरे को संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति होती है संयोग से संयोग उत्पन्न होता है कौन सी कौन सी दसवे या ग्यारो पृष्ठ है जो की पांचवी पंक्ति नहीं पहले आप वहाँ क्या लिखा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? कि जब संयोग द्रव्य उत्पत्ति जी है नीऊर भी कर्मना संकुशित संयोग हो संयोगात अनंतरम पट द्रव्य नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है आप हाँ? अनेक संयोग डायरेक्ट द्रव्य उत्पन्न हाँ ठीक है ठीक है एक संयोग बनता है नहीं नहीं ये ये उसमें नहीं कह रही है वो उनका कथन है कर्म का आप संयोग को ले रहे हैं उनका कथन है कर्म अनेक कर्मों से एक संयोग होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ संयोग से द्रव्य हाँ आप जो कहना चाह रहे हैं संयोगों संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति होती है वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं संयोगों से संयोग की उत्पत्ति होती है ऐसा वो नहीं कहना चाह है। तो कह रहे हैं हाँ वो ठीक है उसको मान रहा हूँ ना मैं आपकी बात वो तो महासंयोग इस रूप में है की सब संयोग मिल गए वहाँ पर तो आप उसको एक रूप में देख रहे हैं इसलिए एक संयोग है ये कहना चाह रहे हैं ठीक <laughs> है कोई बात नहीं कोई आपत्ति नहीं वो अवयवी है वो उसको मा संयोग ना मानो अनेक संयोग मानो मेरे कोई आपत्ति नहीं उसमें हाँ जी, जी, जी, जी जो सामान्य और विशेष हाँ। का याद किया हाँ जी तो हमने ये सामान्य और विशेष और दूसरा बात बुद्धि जो भेद कर रहे हैं भेद शब्द फाला है भेद को पढ़ाने सामान्य और विशेष का भेद ये तो इतने हाँ। आपको नहीं बनेगा इसमें समाधान की बात नहीं इसमें तो केवल है सामान्य और विशेष क्योंकि दोनों है ना सामान्यम च विशेषम च ये जो सूत्र है आपका सामान्यम विशेष बुद्धि अपेक्षम साम, ये सामान्य और ये विशेष है तो दोनों को मिलाकर के तो बोल रहे हैं ये तो हम हिंदी में ऐसा वाक्य अर्थ कर रहे हैं अगर इसको हिंदी संस्कृत में सामान्य विशेषम शही थी बुद्धि अपेक्षम अब इसको हिंदी में कुछ शब्दों को तो जोड़ करके बोलना ही पड़ेगा ना जो आप कर रहे उसके ठीक है ठीक है बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपकी बात को ये सामान्य और ये विशेष है ये जो कथन बोल रहे हैं वो बुद्धि की अपेक्षा से हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसकी वाक्य मैंने आपके सामने रखी है है। हाँ जी है। हाँ ये साथ साथ। नहीं वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना केवल इस रूप में सामान्य और विशेष का ज्ञान बुद्धि से होता है सूत्रकार सीधा सीधा ऐसा ही होगा पर इसको जब आप समझाएंगे तो इस रूप में समझाएंगे की हाँ जी कर्ण परम्परा कर्ण परम्परा नहीं दोनों को समझाओगे ना सामान्य और विशेष में कैसे पता लगेगा तो आपको बताना ही पड़ेगा ना भेद से होता है यह सूत्रार्थ तो सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से होता है इतना ही सूत्रार्थ है वो तो स्पष्टीकरण है सामान्य और विशेष में जो भेद का सामान्य और विशेष का जो भेद है वो बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं तो ये सूत्रार्थ तो यही है अगर आप मुनि हाँ। तो और इस तरह बनाते क्या बनाते नहीं कोई हाँ। जरूरत भ्याद, नहीं है वो तो अपने अपने आप अंतर्नीत, अंतर्नीत है भाई दोनों का जब बोल रहे हैं दोनों को मिलाकर के बोल रहे हैं तो अपने आप सिद्ध है कि दोनों में भेद है नहीं जी, दोनों रहे हैं ना। सामान्य भी और विशेष भी अपेक्षा अलग अलग भी बुद्धि के दोनों तो निकल रहे। इस से वो मैं वो समझ रहा हूँ लेकिन सामान्य और विशेष का जो बोध होता है बुद्धि से होता है इसमें निषेध ही नहीं है ना हर चीज बुद्धि से भी होता है इंद्री से भी होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो जो इंद्री से हो रहा है वो उसका बुद्धि से हो गई इसमें आपत्ति नहीं है पर जो जो मन से होता है वो बुद्धि से हो ये कोई जो जो मन से होता है वो इंद्रिय को ये कोई जरूरी वो नहीं है इसको जताने के लिए बनाए। तो मैं, मैं मान रहा हूँ नहीं मैं मान रहा हूँ ना कि जब दोनों में भेद जब करेंगे तब बुद्धि से ही होगा वो इंद्रिय नहीं होगा मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना पर अलग से जब देखेंगे वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष ही है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं इसीलिए तो अलग सूत्र बनाना पड़ा ये तो मैं कहना चाह रहा था जी जी आपने पर हाँ जी हाँ तो मान लो कोई आपत्ति नहीं इसमें तो नहीं, नहीं आवश्यकता तो क्यों नहीं उसको उस रूप में अर्थ समझ लो ना ये जो कहना मत पकड़ो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना हाँ तो आप आ, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा ना वो जो मैंने जो जैसा प्रतिपादित किया वैसे ही तो आप उत्तर देंगे ना, जैसा समझ ना है, नहीं आपको जो समझ में आ रहा है जो मैंने नहीं बताया वो आप अपने ढंग से लिखेंगे तो कैसे मैं मानूंगा सूत्र से विरोध नहीं जा रहा है तो। नहीं देखिये तो तब तो तो गलत माना जाएगा ना जो जो मैंने बताया है उसके अनुसार ही तो आपको अर्थ देना है ना वो ही तो अर्थ आपको बताना है तो इनका गलत है, तो इनका गलत क्यों है? फिर आपका है। तो, तो ले लो ना ना? ये ये तो मना कब कर रहे हैं? ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो ही और है ना। जब वेद कथन करना तब बुद्धि की अपेक्षा से जब वेद कथन नहीं करना है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो आप भी स्वीकार कर रहे हैं मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, तो इसमें फिर ये तो की क्या जरुरत है नहीं दोष दोष इसलिए है इसका मतलब वो आइंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे ना फिर तो उनकी समस्या आएगी फिर तो अनुमान में चला जाएगा वो वो तो अनुमान में जाएगा ना जैसे अभी आपने बात कि सामान्य भी बुद्धि की अपेक्षा से होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक प्रत्यक्ष की हम निश्चित नहीं कर लेकिन जो प्रत्यक्ष होता है बुद्धि की अपेक्षा से ही होता है वो तो उसमें आपत्ति नहीं ना बुद्धि की अपेक्षा से भी प्रत्यक्ष तो बुद्धि की अपेक्षा का मतलब यहां यहाँ बुद्धि की अपेक्षा बोलने की आवश्यकता नहीं है जब आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो तो मन जुड़ा हुआ है वहां अपेक्षा की बोलने की जरूरत नहीं है ना प्रत्यक्ष में मन भी जुड़ा हुआ है आत्मा भी जुड़ा जुड़ा हुआ है सब कुछ जुड़ा हुआ है वह बुद्धि बोलने की जरूरत नहीं है बुद्धि शब्द इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर ऐद्रिय प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं कर रहे हैं यहां मानसिक प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं और जो मानसिक प्रत्यक्ष स्वीकार किया जा रहा है वो वेद को ध्यान में रख कर के स्वीकार कर रहे हैं ऐसा आपको समझना होगा पकड़ में आ गया चलें अब तो कुछ सूत्र पढ़ लें देख देख देख देख देख हाँ जी <laughs> हाँ बोलिए हाँ जी है। जी सही होगा क्या नाम, नाम, किया, कुछ और लगा करके हैं कहां कर कहा सत्ताईस के सूत्र पत्ता के भाष्य में नहीं हाँ, हाँ, हाँ, उसको नहीं काटेंगे ठीक है ठीक है, थीक है? <laughs> कहां से चलेगा ग्यारहवा हाँ तो इतनी चर्चा हो गई सामान्य विशेष का अब तो सरल ही है हाँ इतनी चर्चा हो गई सामान्य और विशेष के बारे में पर सामान्य मुक्त अपर सामान्य विषय ब्रवीति आचार्य पर सामान्य को बता करके अपर सामान्य के बारे में आचार्य स्वयं स्पष्ट करते हैं बोलिए अनेक द्रव्यवत्व न द्रव्यव उत्तम द्रव्यव कलु अपर सामान्यम ये जो द्रव्यत्व है इसको अपर सामान्य कहा जाता है अनेकानि अनेकानी द्रव्यानी पृथिव्यादी अनेक द्रव्य जो कि पृथ्व्यादी द्रव्य है यसया जिसके हैं जिसका यानी जिस द्रव्यत्व का तद अनेक द्रव्यवत तो वो अनेक द्रव्य वाला है तस्य तावा उसका वहां पर होना मतलब उस द्रव्यत्व का वहां पर होना अनेक द्रव्यत्व इसको कहते हैं अनेक द्रव्यत्व अनेक द्रव्यों में रहने वाला यह इसका अभिप्राय होगा अनेक द्रव्यत्व का मतलब है अनेक द्रव्यो में रहने वाला तेन अनेक द्रव्यत्वेन एक अनेक द्रव्येषु द्रव्यू पृथिव्यादीशु समान रूपे भवति। तेन अनेक द्रव्यत्वेन उस अनेक द्रव्यत्व के द्वारा अर्थात अनेक द्रव्यों में जो कि पृथ्वी आदि द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान रहता है तो समान रूपे भवति ही द्रव्यत्व समान रूप से द्रव्यत्व इन सब में विद्यमान रहता है तस्मात द्रव्य व्यतिरिक्तो भिन्नम वस्तु द्रव्य से भिन्न अतिरिक्त तो वस्तु है ये द्रव्य द्रव्यत्व तो अपर सामान्य मुक्तम ऐसे एस, द्रव्यव को अपर सामान्य नाम से कहा गया है स्पष्ट हो गए हाँ जी क्या नहीं हुआ अपर सामान सामान इसलिए देख रहे हैं क्योंकि केवल द्रव्यों में ही रहता है ये गुणों में नहीं रहता है इसका इसका क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र छोटा हो गया ना? जिसका जिसका कम है है है। इसलिए उसको उसको अपर कहा, जिसका क्षेत्र व्यापक है, उसको पर कहा व्यापक पर इस रूप में ये अपर कहा है, रहे है ना अनेकानी द्रव्यान पृथ्व्या अनेक पृथ्वी आदि द्रव्यो में ये रहता है द्रव्यपन ठीक है ना जी। इस कारण से अनेक द्रव्यो में रहने के कारण से इस द्रव्यत्व को अपरसामान्य कहते हैं क्योंकि ये गुणों में नहीं रहता है ये कर्मों में नहीं रहता है केवल द्रव्यो में ही रहता है ये अंतर्नीत है ना वो वो नहीं कह, कहा है कि ये गुणों में नहीं रहता है ये कर्मों में नहीं रहता कहने की जरूरत नहीं है ठीक है कोई बात नहीं वो आप समझ लो क्योंकि केवल द्रव्यों में रहता है इससे अपने आप गुण और कर्म अट गए हैं ना यहाँ से उसको कहने की जरूरत नहीं है अंतर नहीं थे वो हम तो ये, तो मतलब ये समझेंगे कि सिर्फ पर होता, और कोई नहीं परसामान्य परसामान्य होता है ना बड़ा मतलब उसको व्या, उसका क्षेत्र व्यापक है सब में रहता है और जो सब में नहीं रहता है उसको अपर सामान्य कहते हैं है तो, सकता है, हाँ तो है।, तो, तो है तो तो तो मैं वही कहना चाह रहा था जो जो जो सब में रहता ऐसी जाति जाति वो हुई उसके अलावा कोई और नहीं, आ, वो नहीं है और सारे जो भी आएंगे वो सब सारे अपर सामान्य हाँ तो, यही तो यही कहना चाह रहे हैं तो कैसे वो सापेक्ष तो आप कहीं लगा सकते हैं वो सापेक्ष में तो कोई आपत्ति नहीं यानी द्रव्यो में द्रव्यत्व ये पर हो गया हाँ गायों में गो ये अपर हो गया इस रूप में आप अपेक्षा से देख सकते हैं पर यहाँ जो गो पर हो रहा है ये पर वो वाला पर नहीं ठीक है आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे सब द्रव्यो में द्रव्यत्व रहता है और गोत्व गायों में गोतव रहता है गोतव की दृष्टि से यह द्रव्यू पर सामान्य है परंतु ये पर सामान्य वो वाला पर सामान्य नहीं है क्योंकि वो वाला पर सामान्य तो सब में रहता है ये वाला पर सामान्य केवल द्रव्यो में रहता है हाँ ये अपर अपर सामान्य होता हुआ किसी की अपेक्षा से पर बन रहा है सबकी अपेक्षा से नहीं बन रहा है ये इसलिए कह रहा था अपेक्षा जो यहाँ है वो तो वहाँ भी है सबकी अपेक्षा जो तो सामान्य है, है। समानता में इस समानता को अलग चीज है इस पर सामान्य को उस पर सामान्य कोई एक मानना अलग चीज है सबसे जो है अधिक विस्तार है हाँ जी हाँ ठीक है इसमें तो अपेक्षा से तो है ही इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गई ये बात सूत्रार्थी हाँ जी तो हम छोटे वाले को भी हम पर मान रहे हैं हाँ। तो इस हिसाब से ले सकते हैं नहीं नहीं नहीं देखिए तो अपेक्षा से कर रहे हैं ना मतलब वैसे जी मतलब तो तो हुए का है कि अपर सामान्य को मतलब उसकी न न वो गलत बात है ये अपर सामान्य पर सामान्य की दृष्टि से बोल रहे हैं ये तो अपर सामान्य बोलना ही पड़ेगा यहाँ पर द्रव्य तो अपर सामान्य ही है यहाँ तो केवल इस पर सामान्य की अपेक्षा से ही बताया जा रहा है तो पर सामान्य की अपेक्षा से तो अपर सामान्य ही रहेगा क्योंकि अपेक्षा से बोला जा रहा है ना पर सामान्य की अपेक्षा से तो बोला जा रहा है इसलिए इसको अपर सामान्य कहना ही चाहिए हो सकता है दूसरों की अपेक्षा से भले पर हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसको परसामान्य रूप से ही लिखना है अगर यहाँ अपर सामान्य नहीं लिखेंगे ना तो फिर तो समस्या हो जाएगी क्या समस्या क्या समस्या, समस्या ये होगी आप इसको परसामान्य कहना चाह रहे हैं तो परसामान्य नहीं हो सकता क्योंकि उसको सामने रखेंगे तो अपर ही रहेगा ना भाई ऐसा नहीं होगा ना क्यों नहीं रखेंगे जब वो है अरे, ऐसा है जब आप पर सामान्य की अपेक्षा से इसको अपर सामान्य कहेंगे ना ये तो आपके पक्ष तो आप में तो ठीक इसका है।, इसका नहीं है अच्छा तब तब अगर इसका अपर सामान्य होगा ये ये अपर सामान्य रहेगा अगर आप इस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं ये पर सामान्य हो ही नहीं सकता पर सामान्य का मतलब है जो सब में रहे वो तो उनकी अपेक्षा से बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको यहाँ यहाँ तो अपर सामान्य को हटाना चाह रहे हैं ना इस दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ मैं व्यापक दृष्टि से बोल रहा हूँ अपर सामान्य को हटाया नहीं जा सकता दोष यह आएगा क्योंकि यहाँ लगाएंगे क्या आप कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पर ये क्या चीज है मतलब द्रव्य को क्या चीज है पर सामान्य बिल्कुल नहीं होता देखिये फिर वही बात है तो वो, वो नहीं घट सकता वो नहीं घट सकता यहाँ पर हाँ जी ये जो की बात चल रही है जी। यदि यदि इसको ये नहीं पर, केवल सूत्र है ना उसके बाद ऐसा नहीं होगा देखिए ऐसा नहीं हो सकता देखिए व्यथ की बातों में मत जाइएगा इसको अपर सामान्य ही लिखना है अपर सामान्य नहीं लिखेंगे हाँ जी नहीं, लिके नहीं।, नहीं सुनिए ना आपकी दृष्टि से नहीं ये, ये व्यापक दृष्टि से इसको अपर सामान्य नहीं लिखोगे तो दोष आएगा क्या दोष आएगा वो मैं सुन बता रहा हूं इसको द्रव्यत्व कहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा द्रव्यत्व क्या है तो आप कह रहे अपर सामान्य वो नहीं सकता क्योंकि द्रव्यत्व द्रव्यो में ही रहता है गुणों में नहीं रहता क्योंकि हमारे पास पर सामान्य है क्योंकि द्रव्यू को आप इसको जब केवल द्रव्यत्व बोलेंगे तो ये द्रव्यों में रहने वाला है बस इतना ही सिद्ध होगा अब इसको पर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पहले से पर सामान्य विद्यमान है इसलिए इसको पर नहीं कह सकते तो मतलब हैं तो नहीं नहीं क्यों नहीं कह सकते नहीं नहीं ऐसा नहीं बनेगा आप व्यर्थ में जा रहे हो हाँ। मतलब ऐसा है कि तीनों में रहने वाला जो है सब में रहने वाला है वो अपने आप पर सामान्य सिद्ध हो गया जब पर सामान्य सिद्ध हो गया है अब जो भी लाओगे वो अपर सामान्य होगा वो पर सामान्य कभी नहीं हो सकता यही तो हम समझना हाँ तो अगर यही समझना चाहते हैं ना तो ये अपर सामान्य ही कहलाता है हाँ जी आप एक मैं उसको मैं समझ रहा हूँ उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है उन केवल उनकी दृष्टि से ही बोला जा रहा है ये व्यापक दृष्टि से नहीं है ये उनकी दृष्टि से बोला है तो, तो।, मेरे का करें तो आप कर लेना मेरे क्या आपत्ति है आप कुछ भी कर सकते आपकी दृष्टि से, से नहीं। कोई भी किसी भी दृष्टि से ये अपर सामान्य ही रहेगा पर सामान्य कभी नहीं बन सकता ये तो नहीं बनेगा हाँ जी तो वो मतलब परसामान्य नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास में गुण भी है कर्म भी है सब है वो परसामान्य कैसे बनेगा नहीं परसामान्य तीनों में रहने वाला परसामान्य है हमें कोई आपत्ति नहीं है उसके साथ में द्रव्यत्व भी रहता है तो द्रव्यत्व जो है उसको क्या कहेंगे जब आपके सामने पर है तो इसको अपर कहेंगे यही कहना चाह रहे हैं बस हाँ वहां पर हम के नहीं ले सकते क्या? उसको भी परस क्यों से हाँ तो ठीक है कहो ना मेरे क्या पत्ती है उसमें तो वो इसलिए मैं वहाँ इनकी बात स्वीकार कर रहा हूँ अभी भी स्वीकार कर रहा हूँ उसको स्वीकार करके आप यहाँ से अपर शब्द को हटाना चाह रहे हैं ये अट नहीं सकता हाँ। इसलिए नहीं हट सकता है क्योंकि यहाँ इसको हटाते ही ये क्या चीज है तो आप कहना चाहते हैं पर सामान्य ऐसा नहीं हो सकता ये मैं कहना चाह रहा हूँ इसलिए आएगी इसको पर कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे जो, जो पहले से पर था उसमें दिक्कत है उसको पर कहेंगे तो पर उसको क्या जो भी आप कह रहे हैं अभी आपने कहा ठीक है कहा था ये पर सामान्य मान लेंगे तो फिर आपसे उसको क्या कहेंगे जब आप इसी को पर कह रहे हो तो फिर उसको वो तो इन इन वालों की अपेक्षा से इसको पर कह रहे हैं ना वही तो यहाँ अपेक्षा इसलिए नहीं लग सकती है क्योंकि आपने उसको तो माना ही नहीं है पहले वाले को अगर उसको पहले वाले को मानेंगे तो इसको अपर ही कहेंगे मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ उसकी दृष्टि से जब इसको देखेंगे तो इसको पर अपर ही कहेंगे ठीक है ना इसलिए यहाँ पर अपर, अपर लिखेंगे यहाँ आप ये कहना चाहते है यहाँ अपर लिखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो हाँ जी हाँ जी हाँ मतलब तो मैं ये कहना चाह रहा कि अगर हम नीचे वालों की दृष्टि से देखेंगे तो इसको पर क्यों नहीं कह सकते नहीं वो नहीं, पर नहीं। वो नहीं, नहीं। इसलिए पर इसको नहीं लिख सकते क्यूँकी पर तो पहले से विद्यमान है तो होते हुए भी हम और चीजों को पर भी कह रहे हैं तो कह रहे हैं तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसको पर आप लिखेंगे ठीक है दूसरों को भ्रांति होगी पर सामान्य कह रहे हैं इसको क्यों नहीं होगी इसलिए आप अपने समझ के लिए मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कहीं आप लिख दोगे इसको पर सामान्य कहना चाहिए वो आप नहीं लिख सकते आप अपनी बुद्धि में मान लो इसको अपेक्षा से उसकी अपेक्षा से यह है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है पर का मतलब यहां उसकी अपेक्षा से बड़ा है वैसा बड़ा नहीं है ये याद रखना हाँ ठीक है तो आपके बुद्धि में रहेगा आप लिखेंगे नहीं उसको लिखेंगे तो भ्रांति होगी इसी में लिख सको हाँ अगर इसको अपर सामान्य मानते होते हैं सूत्रकार के भाष्य का तो द्रव्यपुर से दिखाते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ये आप कह रहे हैं उसके भाई सूत्र जो कह रहे हैं द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता ये अपने आप अपर सामान्य है क्योंकि पर को बता रखते हैं तो अपने आप अपान्य हो रहा है अपने आप पर सामान्य हो रहा है ना तो मान सकते थे क्या बता द्रव्यत्व कल अपर सामान्य द्रव्यत्व जो है अपर सामान्य कहलाता है अनेकानी द्रव्या ने पृथ्व्यादी ने तस्के अनेक पृथ्व्यादी द्रव्य है मतलब जिस द्रव्यत्व का तद अनेक द्रव्यवत् उसको अनेक द्रव्य वाला कहते हैं उस द्रव्यत्व को क्योंकि तस्य भावा उसका भाव है वहां पर सभी द्रव्यों में इसलिए उसको अनेक द्रव्यवत्व कहेंगे ऐसे अनेक द्रव्यवत्व के द्वारा तेना अनेक द्रव्यवत्व उस अनेक द्रव्यवत्व के माध्यम से अनेक द्रव्यु पृथिव्यादीशु अनेक पृथ्व्यादी द्रव्यों में समान रूपे नवती द्रव्यत्व सभी पृथ्व्यादि पदार्थों में समान रूप से विद्यमान रहता है द्रव्यत्व। तस्मात इसलिए द्रव्य द्रव्य व्यतिरिक्त ये द्रव्य से भिन्न है वे, वे, द्रव्य, द्रव्य से व्यतिरिक्त है द्रव्य व्यक्ति व्यक्ति त्रव्य व्यक्ति तह द्रव्य व्यक्ति से भिन्न है द्रव्य व्यक्ति तह भिन्न वस्तु द्रव्ये द्रव्य व्यक्ति से भिन्न वस्तु है द्रव्यु अपर सामान्य मुक्तम इसलिए इसको अपर सामान्य कहा गया है इसलिए इसको अपर सामान्य कहा गया है इतना नहीं किया वैसे तो भाष्य तो तो में तो जी इन्होंने सामान्य रूप से दिखाई द्रव्य तो है तो साम्य है इस दृष्टि से देखें तो हम पीछे जो परिभाषा जो प्रज्ञान के साथ बनेगा मतलब यू हम उसको उसको भाग लेकर के पहले कह दिया तो कहेंगे उस तरह से हम उसको ले ले, उसमें इतना नहीं। लेकिन नहीं पर सामान्य के लिए कही नहीं सकता है ना जब हमारे सामने पर सामान्य पहले से विद्यामान इसको पर सामान्य कैसे कहेंगे अपेक्षा अपेक्षा से नहीं कह सकते हैं अपेक्षा से तब कहेंगे जब आपके सामने परसामान्य सामान्य होगा ही नहीं तब द्रव्य की अपेक्षा से गुण की अपेक्षा से ये मतलब गोतु की अपेक्षा से ये परसामान्य है तब कहेंगे जब आपके सामने पहले से परसामान्य नहीं है पहले तो आपको परसामान्य को समझा करके अपरसामान्य को भी तो समझाना है ना परसामान्य को तो समझा दिया अब अपर को समझा रहे पहले पहले मेरी बात समझ ले अपर पर को समझा दिया अब क्या करता है वो बनता है अपर सामान्य को बताना करता भी नहीं पर वो जो पर वो था। पर है।, मतलब इसमें नहीं है इसको अपर अच्छा ठीक है आप पर अगर पर ऐसा अगर आ, ऐसा ही मानना चाहते है तो मेरे कोई आपत्ति नहीं आप इस रूप में समझना चाहते है यानी अगर इसको अपर सामान्य के रूप में समझा रहे हैं तो इसमें कोई दोष आएगा क्या नहीं आएगा ना नहीं, नहीं दोष बिल्कुल नहीं आ सकता दृष्टि तो से, से भी द्वेश नहीं आएगा देखिए कर्म से दिखा दि, दिखाने की जरूरत तब होती है जब वहां पहले कहा नहीं होगा जब उसने ये स्पष्ट किया है द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है गुणों में गुणत्व रहता है कर्मों में कर्मत्व रहता है ठीक है ना तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता समान रूप से रहता है इसलिए इसको पर सामान्य बता दिया अब सीधा अपने आप स्पष्ट सिद्ध होता है कि अब इसके बाद में जो सामान्य बताएंगे वो अपर सामान्य बताएंगे इसलिए ये द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है ये अपने आप से दो रहा है अपर सामान्य अपने आप सिद्ध हो रहा है क्योंकि परसामान्य को बताने के बाद जो भी बताएंगे अपर सामान्य अपने आप अप सिद्ध होगा अब इसको आप पर सिद्ध करवाना चाह रहे हो वैसा नहीं होगा और आप केवल उसको हटा करके केवल इसी को देख करके इसको पर कह ही नहीं सकते वही तो भाव तो है ना यहाँ पर वही भाव है अपर सामान्य कोई बताने का यहां अभिप्राय है पर सामान्य बताने का अभिप्राय ही नहीं है यहां पर ठीक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आप लोग अनेक द्रव्यों में अनेक द्रव्यों में द्रव्यत्व के विद्यमान होने से द्रव्यत्व को द्रव्य से भिन्न समझना चाहिए हाँ द्रव्यत्व को द्रव्य से भिन्न समझना चाहिए ठीक है अगला सूत्र अच्छा चा बोलिएगा सामान्य विशेष अभाव हाँ आपका समय ज्यादा हो रहा है मैं देख रहा हूँ लेकिन आपका सूत्र भी कुछ हो जाए ना नहीं तो ये समाप्त ही नहीं होने वाला है मैं तो समाप्त करवाना चाहता हूँ लेकिन कल ही हो पाएगा समाप्त मैं यही सोच के आया था आज ही इसको समाप्त करते हैं हाँ कल, कल तो हो जाएगा हाँ जी नहीं बनेंगे वो कोई बात नहीं है कम से कम एक क्योंकि इसमें कोई विशेषता है नहीं है ना हा जी ये कहता है सामान्य विशेष अभाव यानी द्रव्यत्व में सामान्य और विशेष नहीं रहता ये कहना चाहते इस सूत्र से द्रव्यत्व में सामान्य और विशेष नहीं रहता तो आगे वैसा ही सूत्र उसी जैसा एक एक चीज को लेकर के कहना चाह रहे वहां जो तो सामान्य विशेष गुण कर्मसु सुभाव न कर्म ना गुना ये जो बोला है ना वहां सत्ता को लेकर के बोला अब यहाँ जो बोला जा रहा है यहाँ द्रव्यत्व को लेकर के बोला जा रहा है तो कह रहे हैं तच्च द्रव्यत्व वह जो द्रव्यत्व है जो पहले सूत्र में बताया है अपर सामान्यम उसको अपर सामान्य कहते हैं द्रव्य व्यक्ति है भिन्नम और वो द्रव्य रूपी व्यक्ति से भिन्न है तत्र उस द्रव्यव में द्रव्यवत द्रव्य के समान सामान्य विशेष इतनी व्यवहारों न बोति उस द्रव्यत्व में द्रव्य के समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है जैसे द्रव्य में सामान्य और विशेष का व्यवहार होता है वैसे द्रव्यत्व में नहीं होता है सूत्रार्थ द्रव्यत्व में द्रव्यत्व में सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है हाँ जी कह रहे हैं तो होता है आ, होता है हाँ तो है। वो है को इंगित कर रहे हैं ना वो तो ना है ना उससे पहले ना को देखें तो अपने आप पता चल जाएगी हाँ जी हाँ जी, आ जी। कोई बात नहीं <laughs> हाँ बस दो ही सूत्र अच्छा अच्छा ठीक है ओंकार